भगवान प्रकट हो गए बोले बटुक्त मेरे बाप को भी जानता है मुझे भी जानता है वरदान वाला नाम भी जानता है भस्मा सुर रुक गया शंकर जी ने कहा भाग रहे हो भगवान विष्णु ने कहा कहा भाग रहे हो बोले भोले बाबा के पीछे बोले क्यों बोले हमें वरदान दिया है जिसके सर पर हाथ धरूं वो जलकर भस्म हो जाए अरे भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें भी पागल बना दिया अरे मैंने भी तप किया था यही वरदान मांगा था कि सर पर हाथ धरूं जलकर भस्म हो जाए दूसरे की बात क्या रही अपने सर पर पचासों मरतबा हाथ धर दिया जब मैं जलकर नहीं भस्म हुआ तो दूसरा क्या होगा उस समय भस्मा ने कहा पागल किसी और को बनाना वरदान सच्चा जब तो भाग रहा है बोले यही तो इसमें करामत है ये भाग भाग कर तुम्हें थका देगा तुम इसे पकड़ नहीं सकोगे और क्या कहोगे वरदान सच आएगा? भगवान ने कहा देखो देखो देखो इसके वरदान को अजमाने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ भसमा सुनने का बताओ बोले ऐसे थोड़ा हाथ धरो अगर तुम्हें जलन सी महसूस हो तो समझ जाना कि वरदान पक्का आएगा नहीं तो जूटा है वरदान बोले ये बात तो आपने ठीक कही क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ जलेगी पहले तो सही ही लगेगा तो रखा क्या हुआ बोले कुछ नहीं रखा बोले क्या हुआ कुछ नहीं बोले धर दे कुछ नहीं होने वाला जैसे धर दिया वो जलकर भस्म हो गया इस तरह से शंकर जी भी अब सोच समझ के शहद देते होंगे बोले भक्त अस्ल भगवान की जय अब परीक्षा महाराज ने पूछ लिया कि त्रिदेवों में बड़े कौन ब्रह्मा जी बड़े विष्णु जी बढ़े या शंकर जी बढ़े तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये फैसला भरगु ऋषि पे छोड़ दिया सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषि मंदिरें बैठी थी यही चर्चा हो रही थी तो हमें भर्गु जी ने कहा कि हम फैसला लेंगे कौन बड़ा है तो भर्गु ऋषि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास चले गए भर्गु जी क्योंकि भर्गु ऋषि ब्रह्मा जी की त्वचा से पैदा हुए तो ब्रह्मा जी के सामने से जाकर बैठ गए ब्रह्मा जी बोले अभी झुक हमें नमस्कार करें अभी झुक नमस्कार करें नहीं किया तो अंत में ब्रह्मा जी ने कह दिया हे मूर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़ों के सामने ऐसे बैठा जाता है हा? राम प्रणाम तुम्हें नहीं आता अच्छा अच्छा भरगु जी ने कहा तुम ही बड़ा बनने का शौक है फेल कर दिया कैलाश चले गए कैलाश में जब शंकर जी ने देखा कि मेरा छोटा भाई भरगुआ आया जैसे मिलने दौड़े आलिंगन करने के लिए भर्गु ऋषि नीचे से निकल गए शंकर जी की तो बेजती हो गई क्योंकि उनके गणों के सामने उनकी पत्नी के सामने बेजती हो गई उस समय शंकर जी ने कहा मुर्ख तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बलों से ऐसे मिला जाता है हाँ अच्छा तो आपको ही बड़ा बनने का शौक है फेल कर दिया अब चले गए दौड़े दौड़े भगवान के धाम विष्णु जी, जी, जी, जी के लक्ष्मी जी पग दबा थी शीर्ष जी चढ़ गए और रख कर भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान खड़े होकर भरगु जी के पैरों को दबाने लग गए भरगु जी ने कहा हमने तो तुम्हारा अपमान किया तुम मेरे पैर क्यों दबा रहे हो भगवान ने कहा आपने कुछ भी किया होगा आपके पैर फूल की तरह मुलायम और मेरा शरीर पहाड़ की चट्टान और लोहे की शिला से भी ठोस है फिर पीड़ा ना आ गई इसलिए मैं आपके पग दबा रहा हूँ भरगु जी भावक हो गए और कह दिया कि एवं श्रेष्ठ पुरुष हम नारायण अगर में अगर कोई बड़े हैं वो भगवान नारायण है आज वो ही लता भगवान के विग्रह में आपको नजर आएगी भर्गु लता और जब तक विग्रह में भगवान की भग भर्गु जी की लता नहीं होगी ना भगवान की छाती पर वो विग्रह पूरा माना ही नहीं जाता है बोलो तीन बंधु भगवान की जय इसी तरह से एक दिन की बात है कि अर्जुन द्वारका में गए द्वारका में घटना घट गट रही थी ब्राह्मण देव के बच्चे जन्म लेते थे पर जन्म ते बच्चे गायब हो जाते थे ब्राह्मण देव ने सभा में आकर पूरा भला कहना आरम्भ कर दिया अब महाराज अर्जुन ने कहा ऐसा मत कहे ब्राह्मण देव मैं शपथ खाता हूं कि मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा और फिर आगे अर्जुन सबको कहने लगा भाई तुम क्यों नहीं इसकी रक्षा करते है क्यों इसके बच्चों की रक्षा करते ऐसा कहने लगा अब के समय आने पर ब्राह्मण देव की पत्नी गर्भवती हुई समय आ गया था बच्चों को जन्म देने का अर्जुन ने बाणों से पूरे वहाँ के स्तन को उस जगह को बंद कर दिया पर हुआ यह कि ब्राह्मण देव के बच्चे का जन्म हुआ अब बार गायब नहीं हुआ आपकी बात तो उड़ता हुआ आकाश में चला गया अरे अब तो अर्जुन ने कहा क्या किया जाए मैंने तो रक्षा की नहीं तो अग्नि में कूदने जा रहे थे भगवान ने कहा बात बात पर अग्नि परीक्षा चलो अर्जुन मेरे संग उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भौम पुरुष के पास देकर कहा तो भौम पुरुष को ने भगवान विष्णु है भोम के बाद जब गए अर्जुन यानी कि नर और नारायण तो उस समय सब बच्चे वहीं मौजूद थे जो दूसरे भी मरे थे भोम ने खड़े होकर नमस्कार किया और कहा कि हे नर ए नारायण आप दोनों को याद लाने के लिए मैंने ब्राह्मण देव के बच्चों को रखा था अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके एक वर्ष प्रभु पूर्ण हो गए इसलिए अब आप अपने धाम को बधारिये इस तरह से भगवान ने उनको कह दिया अब दसवें स्कंद का जो अंतिम नौवे अध्याय है वो विश्राम होने वाला है तो अब जो है वो सुखदेव जी बताते हैं राजा परिषद भगवान कृष्ण के बच्चे जो कि एक लाख इकसठ हजार भगवान कृष्ण के बेटा है तो उन सबके नाम तो नहीं अट्ठारहों के नाम ले रहे हैं तो मैं नाम का उच्चारण करूंगा और आपको जोर में जय करा तो मानो ये अट्ठारह पुत्रों के नाम नहीं है ये एक एक हजार कर कर भागवत माँ के अठारह हजार के श्लोक है तो प्रथम भगवान के बेटा हुए प्रद्युम दूसरे हुए अनिरुद्ध तीसरे दिपतमान चौथे भानु पांचवे सांब छठे मधु सातवें चित्रभा आठवे वृद्ध भानु नौवे व्रक दसवें अरुण ग्यारहवें पुष्कर बारहवें वेदभाव तेरव वे शुद्ध देव चौदवें सुनंदन पंद्रहवें चित्र भाऊ सोलवे विरूप सत्रहवें कवि अठारवे न्याय ग्रोध <coughs> इस तरह से भगवान कृष्ण के बच्चे उनके बच्चे इनके परिवार छप्पन गुरु तो येदु वंशित है इन <coughs> सब बच्चों को जो शिक्षा देने वाले गुरुजन थे वो होते तीन करोड़ अट्ठासी लाख ये सब गुरुजन जो इन बच्चों को शिक्षा दे देते हैं इसी तरह से भगवत कृपा से दसवा स्कंध बिशवा अब हम ग्यारहवें स्कंद में जिसमें भगवान की अंतिम लीलाएं उसमें प्रवेश करते हैं एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब मेरा समय आ गया है